श्री हरि हे श्रीहरिवीक्षुणाम नंदता दिगंताबुविंदुना पूर्णाननंद प्रभु वंदे स्वानंदकस्वरूँ मंगलाचरणेदातोचर तमगोचर गोविन्दं परमानंदम सुरु प्रणतोस्मे हम जो अज्ञे होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ ब्रह्मनिष्ठा का महत्व जंतूना नर जन्म दुर्लभ पुंस्तो विप्रता तस्माकता आत्मात्मेचनम सुभव ब्रह्मात्मना संस्थर्नो शतकोटिजन्मसुतु्य ल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 वे मनुष्यत्व, मनुष्य मुक्त होने की इच्छा और महान पुरुषों का संग ये तीनों ही दुर्लभ हैं लब्धवा कसंच नजन्म दुर्लभम तुंसुतिपारदर्शन च स्वात्मुक्त न मूढ़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 वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है इत को मूढ़ात्मा यस्त स्वाथे प्रमाते दुर्लभम मनुषम देहम प्राप्य तौरषम दुर्लभ मनुष्यदेह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा वदंत शास्त्रा यजन्तु देवान्न कुरंत कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधे नीना विमुक्ति न सिद्यति ब्रह्म सता भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे देवताओं का यजन करे नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजें तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता तब तक सौ ब्रह्माओं के बीच जाने पर भी अर्थात कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती अमृतत्वस्य नासास्ति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 अतो विमुक्त प्रयते तद्वान्नस्थ बाह सुखस्पृहसन संत महापेत्य देशिकेनोपदेष्टा सहितात्मा इसलिए विद्वां संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की चरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें उद्धरे दात्मनात्मान मग्नम संसार विधो योगारूढ़ाध्य सम्य दर्शन निष्ठया और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे सन सर्वकर्माणी भवबंध विमुक्त ये धीरे आत्माभ्यास उपस्थितैह आत्माभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों की संपूर्ण कर्मों को त्याग कर बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए चित्तस्य शुद्धये ये कर्म न तो वस्तुपलब्धे वस्तु सिद्धिर्विचारे न किंचित कर्म कोटि कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है वस्तुपलब्धि तत्व दृष्टि के लिए नहीं वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है करो, करोणों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता सम्यक विचारत सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा भ्रांतोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी फली भाति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्प रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है अर्थस्ृष्टो विचारेण हितोक्ति न स्न न दाणायाम सतन व कल्याण प्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है स्नान दान अथवा अच्छा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं अधिकार, अधिकारी निरूपण अधिकारी ना, अधिकारी फल सिद्धिर्विशेषतः उपायदेश कालाद्या सहकारिण विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं अतो विचार कर्तव्य जिज्ञासो रात्म वस्तुन सामसाध्य दया सिंधु गुरु अतः अच्छा ब्रह्मवेदताओं में श्रेष्ठ दयासागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासुओं को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए मेधावी विपुरशो विद्वान उहा पोहा विचक्षण अधिकारिद्याम उतलक्षण लक्ष जो बुद्धिमान हो विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्म विद्या का अधिकारी होता है विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालीन मु बही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता बता जो सदसद सद विवेकी वैराग्यवान श्रम दठ संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है साधन चतुष्ट साधना चुरी कथिता ने मनीषि ये सुसनिष्ठा यदाव न सिद्ध्य यहाँ मनस्वियों ने मनस्वियों ने जिज्ञासा के चार साधन बताए हैं उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है उनके बिना नहीं आद नित्या नित्य वस्तु विवेक परिगण्यतेमुत्र फल भोग विराग तदनतरम समाधिषट्क संपत्ति ममोक्षफुटम पहला साधन नित्या नृत्य वस्तु विवेक गिना जाता है दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना है तीसरा श्रम दम उपरती तितीक्षा श्रद्धा समाधान ये छह संपत्तियां हैं और चौथा ममोक्षता है ब्रह्म जगत् जगद्मिथ्येत्यव रूपो विनिश्चय सोय नित्य वस्तु विवेक समुदा ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है ऐसा जो निश्चय है यही नित्या नित्य वस्तु विवेक कहलाता है तदवैराग्यम जुगुस्साया दर्शन श्रवणादि देहादिब्रह्म पर्यते नि भोग वस्तुनि। दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत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 है विषय परावर्त स्थापन स्वस्वोल के उभाम इंद्रिया सदम पर भाषा एसो वृत्तेतिरुत्तमा कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता कर है वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना यही उत्तम उपरति है सहनम सर्व अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलापरहित सात चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना प्रतिक्षा कहलाती है शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य गुरुवाक्य सदबुद्धवधारण सा श्रद्धा कथित सद यभ्य शास्त्र और गुरुवाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है सर्वदा स्थापन बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानितुक्त डालनम अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना इसी को समाधान कहा है चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है अहंकारादि देहांता बंधान ज्ञान अकल्पितान, अकल्पिता स्वस्वरूपावबोधेरा मोक्त मेक्षा मुक्षता अहंकार से लेकर दह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन है उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की एक इच्छा मुता है मंद मध्यम रूपाणी वैराग्यन समाधि प्रसाद न गुरु से प्रविधा वह मुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा समाधि षट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है च वैराग्य ममुक्षुत्व तीव्र यु विद्यस्थवंत्यो फलवंत समय जिस पुरुष में वैराग्य और मुक्षुत्व तीव्र होते हैं उसी में समाधि चरितार्थ और सफल होते हैं एतो मंदता विरक्तत्व मुक्ष मरो सल त्र समाधिभाष मात्रता जहाँ इन वैराग्य और मुक्षुत्व की मंदता है वहाँ समाधि का भी मरुस्थल में जल प्रतीत के समान प्रतीतिक मात्र ही समझना चाहिए